जीवन के परम रहस्य के संबंध में तीन दृष्टिया एक दृष्टि है हिंदू उपनिषदों वेदों गीता की। उस दृष्टि के अनुसार वह परम तत्व एक ही है सब उसी की अभिव्यक्तियां हैं आत्माएं नहीं हैं परमात्मा है व्यक्ति नहीं है समष्टि है दूसरी दृष्टि है जैनों की वह परम तत्व एक नहीं है असंख्य अनेक है परमात्मा नहीं है आत्माएं हैं समि नहीं है व्यक्ति है तीसरी दृष्टि है बौद्धों की बौद्धों के अनुसार न तो परमात्मा है और न आत्मा है न तो समि है और न व्यक्ति है परम शून्य है ये तीनों बड़ी विपरीत दृष्टिया और हजारों वर्ष तक इन तीनों दृष्टियों के बीच विवाद चलता रहा है कोई निष्पत्ति कोई निष्कर्ष भी नहीं निकलता है इन तीनों दृष्टियों को प्रस्तावित करने वाले लोग परम ज्ञानी हैं इन तीनों दृष्टियों का समर्थन अनुभवियों के द्वारा हुआ है जिन्होंने जाना है इसलिए बड़ी कठिनाई है कि इतना बड़ा भेद क्यों पंडितों में विवाद हो समझ में आ जाता है क्योंकि अनुभव तो वहां नहीं शब्दों का जाल है सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या और व्यवस्था है भीतर का कोई अनुभव नहीं लेकिन महावीर बुद्ध या संघर्ष वे पंडित नहीं वे जो कह रहे हैं वो किसी विचार का प्रतिपादन नहीं वो कोई फलसफा नहीं वे अपने अनुभव को ही कह रहे हैं उन्होंने जो जाना है वही कह रहे हैं और उनके जानने में रक्ति भर भूल नहीं फिर इतना बड़ा विवाद क्यों कारण भारत की पूरी जीवनधारा तीन हिस्सों में बट गई हिंदुओं की जैनों की बौद्धों की तीन चिंतनाएं भारत के मन पर हावी रही और निर्णय न हो सकने से भारत का मन भी दुविधाग्रस्त हो गया है इसे थोड़े गहन और सूक्ष्म से समझना जरूरी है मेरे देखे इन तीनों में रक्की भर भी भेद नहीं वक्तव्य बिल्कुल भिन्न है सार झरा भी भिन्न नहीं और वक्तव्य केवल भिन्न नहीं बिल्कुल स्पष्ट रूप से विपरीत है लेकिन प्रयोजन और अभिप्राय एक है जो उस एक अभिप्राय को नहीं देख पाता वो समस्त धर्मों के बीच एकता को भी कभी नहीं देख पाया फिर भी इन तीन जीवनधाराओं ने अलग अलग प्रतिपादन किए उसके कारण